तत्व तत्वचितामि त्याग से भगवान प्राप्ति भगवान्प्ति त्यक्ता कर्मफलात्संग निराश्रय कर्मण्य नहि देह किंचितित्कृताशक्य त्यक्त कर्मशेषत यस्तु कर्म फल कर्मफल्यागी सगीत गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है अतएव सात श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं पहला निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग चोरी व्यवचार झूठ कपट छल जबरदस्ती हिंसा अभक्ष भोजन और प्रमाण आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार न करना यह पहली श्रेणी का त्याग है दूसरा काम्य कर्मों का त्याग स्त्री पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ दान तप और उपासनादि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना यह दूसरी श्रेणी का त्याग है तीसरा तृष्णा का सर्वथा त्याग मान बड़ाई प्रतिष्ठा एवं स्त्री पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुआ हो उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना यह तीसरी श्रेणी का त्याग है चौथा स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं उन सब का त्याग करना यह चौथी श्रेणी का त्याग है पांचवा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग ईश्वर की भक्ति देवता देवताओं का पूजन माता पिता पितादी गुरुजनों की सेवा यज्ञ दान तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में आलस्य और सब प्रकार की कामना का त्याग करना क ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु सबके सुहृद परम प्रेमी अंतर्यामी परमेश्वर के गुण अभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण मनन और पठन पाठन करना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साहपूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना ख ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षणभंगुर नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन में इच्छा ही रखना तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाए परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं है जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करे इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से श्राप न देना और उनका अनिष्ट होने की मन में इच्छा भी न रखना भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी न देना जैसे कि भगवान तुम्हें आरोग्य करे भगवान तुम्हारा दुख दूर करे भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे इत्यादि पत्र व्यवहार में भी सकाम शब्दों का न लिखना अर्थात जैसे अठे उठे श्री ठाकुर जी सहाय छे ठाकुर जी बिक्री चलासी ठाकुर जी वर्षा कृसी ठाकुर जी आराम कुरसी इत्यादि सांसारिक वस्तुओं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करने के रूप में सकाम शब्द मारवाड़ी समाज में प्राय लिखे जाते हैं वैसे न लिखकर श्री परमात्म देव आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान है श्री परमेश्वर का भजन सार है इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा तो इसके सिवाय अन्य किसी प्रकार से भी लिखने बोलने आदि में सकाम शब्दों का प्रयोग न करना